लक्षण जरा तजन क्षति तद जन्यजनक होना चाहिए कपाल जन्य तो क्षति कपाल जन्य घटका जनक संयोग अगर द्रव्य से अन्य है कपाल होगा करणजन्य होना चाहिए और कपाल जन्या हो गए कपाल संघ हो और कपाल जन्म हो गया घाटा वो इतना ही साथ में वो चैनलों के द्वारा घटा तो सर्वदा होगा क्योंकि अगर साक्षात होगा फिर बीच में व्यापार तो कहाँ आ पाएगा नहीं आ पाएगा तो सर्वदा होगा तो तजन्य जनक कहने का समय में तो जन्य शब्द से फलों को लेना पड़ेगा तो जो कि अर्थात तो व्यापार व्यवहित तो होकर के रहेगा इसलिए सर्वदा वो साक्षात नहीं होगा सर्वदा परम्परा होगा कैसे हाँ। कौन सा पंक्ति से आद्य सनिकर सर प्रत्यक्षात्मक प्रमा भूत प्रत्यक्षादीशु हाँ। प्रत्यक्षा जो मूल में दिया तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कर्ण ऐसा दिया ये जो प्रत्यक्ष है ये क्या है उसके लिए कहते हैं प्रमा भूत प्रत्यक्ष ये उसी का अर्थात अर्थ कह दिए प्रमाभूत प्रत्यक्ष इसी का और थोड़ा स्पष्ट करते है प्रत्यक्षात्मक यज्ञानम अर्थात उसी का पर्यायवाची जैसा कहते हैं जो प्रमा है वही प्रत्यक्षात्मक ज्ञानम और उसका अभी उदाहरण दे करके स्पष्ट करते हैं चाक्षुषादी प्रत्यक्ष अर्थात जो सूत्र मूल में है प्रत्यक्ष ज्ञानम उसी का यहाँ तक ये व्याख्यान हो गया प्रमाभूत प्रत्यक्षादीसु प्रत्यक्ष प्रमा भूत प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात्मक यज्ञान प्रमा ये प्रत्यक्ष क्योंकि ये तत्र दे दिया न तत्र शब्द का अर्थ देखिये पदकृत्य में दिया था प्रमाण चतुष्टय मध्ये तो प्रमाण चतुष्टय मध्य कहने से वो चार जो प्रमाण होंगे वो चार प्रमाण के लिए चार प्रमाण रहेंगे इसलिए कहते प्रमाभूत प्रमाभूत प्रमा कितने हैं चार है वो प्रत्यक्ष आदि है तो जो प्रमाभूत प्रत्यक्ष आदि वो चार हो गए और उसमें सु दिया है सप्तमी यत निर्धारणम निर्धारण अर्थ में अर्थात बालकेशु यह राम कह दिए प्रमाभूत प्रत्यक्ष आदिशु प्रमाभूत प्रत्यक्ष आदि कहने से चार आएंगे गुण में से जो प्रत्यक्षात्मक यज्ञान अभी एक ले लिया तो चार में से एक लिया उसका आगे के दृष्टान्त तो दे दिया ये इस प्रकार के अर्थ है आगे और देखना है कुछ अच्छा पहले जो प्रमाण भूत प्रत्यक्षादीश हुईत निर्धारण तो निर्धारण होने के बाद जिसको लेना है उसको आगे कह दिया आगे मूल में पढ़े तो इंद्रिया सन्निकन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिय और अर्थ तय हो तो इस प्रकार की यहाँ लेंगे इंद्रियम चर्थ इत इंद्रियार्थ तयो सन्निकर्ष इस प्रकार की कह सकते हैं अथवा अर्थ से सनिकर्ष वो एक ही होगा उसी अन्य नहीं, नहीं होगा इंद्रिय अर्थों को पहले इतर तरह द्वंद्व करके आगे तयो सन्निकर्ष वो दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो सन्स इस प्रकार का अर्थ जन्यम उसे जन्य होता है जो ज्ञान हो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे हो गया इसका लक्षण तभी इस प्रकार की लक्षण कहने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष कहने से ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है किंतु कि ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं है क्यों नहीं है ईश्वर में इंद्रिय नहीं है इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिया अर्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं हो पाएगा किंतु तो ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है तो होने से वो लक्ष्य है तो लक्षण जाना चाहिए किंतु तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अर्थ जन्य में ये लक्षण नहीं जाएगा तो नहीं जाने से इसलिए दूसरा लक्षण दिए ज्ञानाकरण ज्ञान अर्थात ज्ञान करण है जिस ज्ञान ज्ञानम करणम यसे ज्ञान से तण और ज्ञानम करणम यसे ज्ञान से अनुमित प्रमा है उसका कारण क्या है परामर्श परामर्श के ज्ञान है और उपमिति ये प्रमा है उसका कारण क्या है सादृश ज्ञान और शब्द ये प्रमा है उसका कारण शब्द शब्द अर्थात तो शब्द जो ये ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है स्रोत्रग्राह्य जो हुआ तो अभी ये तीनों कर्ण ज्ञान हुए इसलिए वो तीनों क्रमा को कहा जाएगा ज्ञान करण क का। उनका कारण ज्ञान हुआ और ये प्रत्यक्ष जो हुआ इसका कारण ज्ञान नहीं है इसलिए इसको कहेंगे ज्ञान करण कम ज्ञानम अकरणम यश्य ज्ञान ज ज्ञानम ज्ञानकरण कम ये लक्षण प्रत्यक्ष में जाएगा क्योंकि बाकी जो तीन है उनमें ज्ञान अकरण का, का नहीं उनमें तो ज्ञान करण है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यहाँ तो ज्ञान अकरण बाकी तीन में तो ज्ञान करण तो अभी कहने से बाकी जो तीन ज्ञान जीवों को होता है वो सब ज्ञान करण का है? और जीव को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें ज्ञान करण नहीं है इंद्रियार्थ शनिकर्ष हुआ ज्ञान अकरण का हुआ और ईश्वर का जो ज्ञान है वो जन्य है नित्य है नित्य होने से उसमें कर्ण रहेगा नहीं।, नहीं रहने से वहाँ वो ज्ञान अकरण का हुआ तो अकरण के को है तो फिर ज्ञान भी अकरण मतलब ज्ञान वहांकरण नहीं बनेगा तो वो भी वो तो ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान अकरण को है वहां कुछ भी कर्ण नहीं है जब कुछ भी करण नहीं है फिर ज्ञान अवकरण बनेगा नहीं बनेगा तो ज्ञान अवकरण को होगा वहाँ कोई भी करण नहीं है तो होने से वो भी ज्ञान अवकरण को होगा तो ये लक्षण है ईश्वर ज्ञान में भी जाएगा जीव का ज्ञान में भी जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान में भी जाएगा इंद्रिया ईश्वर में जाएगा नहीं ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है जीव प्रत्यक्ष हो जाए अगर आप खाली जीव प्रत्यक्ष का लक्षण कहेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रत्यक्ष में ये जीव सन्निकर्ष जीव प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण हो जाएगा किंतु जीव ईश्वर साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण कहेंगे तब तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सन्नीकर्ष जन्यम ये नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं ज्ञान अकरण कम जीव में तो ज्ञान करण नहीं बनता ईश्वर में तो कोई करण ही नहीं है ज्ञान के लिए इसलिए लक्षण दोनों में घट जाएगा तद जीव का ज्ञान जीव जीवा जीवा का ज्ञान है जीव ज्ञान जीव का ज्ञान अर्थ जीव का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है जीव का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको हम जीव प्रत्यक्ष कहेंगे वो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष से होगा तो यहाँ कोई ज्ञान से नहीं होता है जीव का प्रत्यक्ष जीव को अर्थात नया एक भाषा में जीव हो वेदांत तो जीवन नहीं लेना है एक भाषा में तो जीव आत्मा में उत्पन्न होगा जो ज्ञाना तो ये ज्ञान सर्वदा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से ही होगा तो नित्य ईश्वर को होने वाला ईश्वर को होने वाला नहीं है वो तो नित्य है ईश्वर का ही ज्ञान ईश्वर का ज्ञान यहाँ भी जीव का ज्ञान कैसी तब ना ना, ना, ना। जीव का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान ईश्वर ज्ञान रूप है थोड़ी नहीं है ना तो ईश्वर का ज्ञान वो नित्य है जीव का ज्ञान और नित्य है ईश्वर को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता नहीं वहाँ ईश्वर का जो ज्ञान है वो उत्पत्ति नाश वाला नहीं है न उसका ज्ञान नित्य कहते हैं नित्य तो फिर होने वाला नहीं शब्द प्रयोग कर पाएंगे मतलब जीव को ईश्वर ईश्वर का जो ज्ञान होता है है वो वो क्या प्रश्न जीव को ईश्वर का जो ज्ञान होता है वो ईश्वर का है ईश्वर का जो ज्ञान है जीव के मतलब ये विषय का नहीं कर्तिका जीव कर्तृक ज्ञान जीव ज्ञानम ईश्वर कर्तृक ज्ञानम ईश्वर का ईश्वर का जो ज्ञान है मतलब ईश्वर विषय नहीं ईश्वर आश्रय हाँ और मतलब यहाँ ज्ञान का आश्रय का विषय नहीं और ईश्वर का ये ईश्वर का प्रत्यक्ष किसी जीव को होगा नहीं क्योंकि नया का नियम है कि परात्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा स्वात्मा ही प्रत्यक्ष होगा इनका नियम था अच्छा अरे न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह दिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान करणम कह दिया तो ये हो गया प्रमाण का लक्षण अभी प्रमा का लक्षण कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष लक्ष्यत्व यहाँ जो लक्ष्य कहा गया इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम ये हो गया लक्षण लक्ष्य हो गया प्रत्यक्ष यहाँ कहते हैं जन्य प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है तभी ये लक्षण घटेगा जन्य प्रत्यक्ष से एवं लक्ष्य अभिप्रायण इधम लक्षण ये लक्षण तो जन्य प्रत्यक्ष के लेश्वर प्रत्यक्ष साधारण तो अगर ईश्वर जीव साधारण सभी का प्रत्यक्ष लिया जाएगा तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इस प्रकार की लक्षण करेंगे और न्यायबोधि कारक कहते हैं क्षेत्रम लक्षणम इदम ये मूल में था नहीं कहते हैं कि बाद में कोई डाल दिया इस प्रकार का अच्छा तो ज्ञान करणकम इसमें इसका वित्पत्ति दिखाते हैं ज्ञानम ज्ञानम अर्थात व्याप्ति ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम पद ज्ञानम चर्णम यानी उन ज्ञान को क्या कहेंगे ज्ञान करण ज्ञान करणकानी बहुवचन दे दिया और वो कौन है अनुमिति उपमिति सावधानी ये सब साव ज्ञान करणकानी और ज्ञान करण कम नवती ज्ञान परामर्श अनुमिति उपमिति सावधानी ज्ञान करणका प्रमा है उनका करण है ज्ञान सावधानी ज्ञान करणकम न भवती इति ज्ञानकरणकम तो ज्ञाकरणकम जो होगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ज्ञानकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम और प्रत्यक्ष का लक्षण कहेंगे तो ज्ञान करणकत्व जैसे कहते हैं कि शासनाधिमती गौ और गौ का लक्षण कहेंगे तो शासनाधिमत्व क्योंकि लक्षण लक्ष्य में रहेगा इसी प्रकार की ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम और प्रत्यक्ष का लक्षण कहेंगे तो जो उसमें रहेगा ज्ञान करणकत्वम इसलिए कहते हैं तत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम ईश्वर प्रत्यक्ष जन्य ईश्वर प्रत्यक्ष ईश्वर प्रत्यक्ष ईश्वर से अजन्यत्वाद इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष का कर्ण ज्ञान हो जाएगा तो अजन्य ही है उसका कोई करण ही नहीं है ईश्वर प्रत्यक्ष से अजन्यत्वाद इसलिए ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ज्ञान करण को होगा और जन्य प्रत्यक्ष जीवान जीवानाम जो जन्य प्रत्यक्ष होता है इंद्रियाणम एवं कर्णत्व न तो ज्ञान से ज्ञान वहाँ करण नहीं है तयोर गया। तयोर उभयो हो संग्रह इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा ईश्वर प्रत्यक्ष भी जीव प्रत्यक्ष भी ये दोनों आ जाएंगे प्रत्यक्ष विभजते इति निर्विकल्प का और सविकल्प का ये दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर विषय के साथ ज्ञान होगा तो इंद्रिय सन्निकर्ष कैसे होगा हमारा ये है हम आपको कैसे देखेगा तो क्या समाधान देते हैं? पदकृति में इसका समाधान दिया है ना अभी हमारा चक्षु इंद्रिय और आपके साथ सन्निकर्ष हो पाएगा बीच में ये है ना तो कैसे देखेगा हम आपको हाँ ये स्वच्छ द्रव्य होने से ऐसे स्वच्छ जानवी जले जो ये मत्स्य दिखते हैं अंदर में तो वो कहते हैं कि वो जलो अर्थात ये चक्षु जो है वो क्या इंद्रिय है चक्षु क्या पदार्थ है पदार्थ तेज पदार्थ है तो तेज का जो निरोधक नहीं होगा ये जो कांच होता है जल होता है तेज का निरोधक नहीं है निरोधक नहीं होने से चक्षु इंद्रिया चला गया संबंध कर लिया जी प्रत्यक्ष विभजते निर्विकल्पकम स विकल्पकम अच्छा ते नि, आगे निर्विकल्प का ज्ञान उसको कहेंगे जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है कोई भी ज्ञान होगा सविकल्प का है तो उसमें तीन रहेंगे विषय एक हो जाएगा विशेष्य दूसरा हो जाएगा विशेषण तृतीय हो जाएगा संबंध विशेषण को प्रकार कहते हैं तो विशेष्य प्रकार संबंध ये तीन होंगे विषय तो अभी जो विशेष्य बना उसमें क्या धर्म रहेगा विशेष्यता और जो प्रकार बना और जो संसर्ग हुआ संसर्गता ये तीन रहेंगे वो विशेष्य में विशेष्यता क्यूँ आया हम कहते हैं घट है तो घट में विशेष्यता कब आ जाएगा जब घट का ज्ञान होगा घट में घटत्व रहे तभी तो घट में विशेष्यता नहीं आएगा अगर आपको ज्ञान नहीं हो रहा है तो, तो ज्ञान होने पर ही हम कहेंगे घट विशेष्य बनता है क्योंकि विशेष्य किसी का बनता है कहते ज्ञान के लिए विशेष्य बना और ज्ञान के लिए प्रकार बना घटत्व तो ज्ञान होने पर ही हम कहते हैं ये विशेष्य है ये विशेषण है जब ज्ञान नहीं है तो तो कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं मतलब उसका विशेष्य विशेषण नहीं है घट घट ही है तो उसमें कोई विशेष्य प्रकार इत्यादि नहीं है तो अभी ज्ञान हो गया निरूपक और विशेष्यता हो गया निरूपिता ज्ञान होने पर उसमें विशेष्यता आया तो ज्ञान हो जाएगा निरूपक तो ज्ञान निरूपिता विशेष्यता घट में इसी प्रकार की घटत्व में क्या रहेगा प्रकारता और समवाय में संसर्गता ज्ञान अनिरूपिता संसर्गता ये तीन रहेंगे जिस ज्ञान में ये विशेष्यता अथवा प्रकारता अथवा संसर्गता आ जाएगा ये आ रहा है क्यों ये ज्ञान के चलते ज्ञानी निरूपक होता है ऐसे ज्ञान को कहेंगे कि यह सब तो जो ज्ञान विशेषता प्रकारता अथवा संसर्गता बना दिया उनका निरूपक बन गया ऐसे ज्ञान को कहेंगे सविकल्पक और जहां ये नहीं रहेगा प्रकारता नहीं रहेगा अगर प्रकार नहीं है तो फिर विशेष किसको कहेंगे विशेषण है तो विशेष्य कहेंगे और विशेषण तो नहीं है तो फिर विशेष रहेगा नहीं रहेगा तो फिर संबंध रहेगा जहाँ इसमें से एक नहीं रहेगा बाकी दो भी नहीं रह पाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि ये निष्प्रकारकम ज्ञानम अर्थात तो उसमें वहां कोई प्रकार नहीं है अर्थात तो ये ज्ञान कहीं भी प्रकारता नहीं बनाता है, होते है, उनका नहीं नहीं है। होगा, ऐसे होगा तभी जाकर के उस ज्ञान को हम कहेंगे निर्विकल्प का ज्ञान ये होता है क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर आगे उनका बीच में संबंध भी नहीं हो पाएगा अब दोनों का बीच में संसर्ग करेंगे संबंध करने से पहले संबंधियों को रहना पड़ेगा तो इसलिए नया एक लोग कहेंगे कि संबंधी का ज्ञान पूर्व क्षण में होना पड़ेगा संबंध होने से पहले और जब उनका बीच में संबंध नहीं हुआ है तब तो आप इसको प्रकार नहीं कह पाएंगे तो नहीं कह पाएंगे तो इसको विशेष भी नहीं कह पाएंगे किन्तु तो उसका ज्ञान हो रहा है तो ऐसे स्थिति में जो ज्ञान हो रहा है किंतु उसमें धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है तो कहेंगे ये जो ज्ञान हो रहा है निर्विकल्प का ज्ञान क्यों ये ज्ञान भी उसमें विशेषता इसमें प्रकारता इसमें संसर्गता नहीं डालता है किंतु ज्ञान होता है क्यों होना चाहिए नहीं तो सभी कल्पों का ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि संबंधी ज्ञान होने के लिए ऐन होने के लिए संबंधी का ज्ञान पहले चाहिए तो पूर्व क्षण में वो लोग मानते हैं हमको ऐसा अगर ज्ञान होता मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए निर्विकल्प ज्ञान होना चाहिए हमको पता भी चलना चाहिए ना कि हमको घटत्व रहित तो केवल घट का ऐसा है कि ज्ञान हो रहा है तो कहेंगे निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है अगर उसका होता तब हम मान लेते हैं मतलब निश्चय हो जाता है किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है किंतु तर्क से सिद्ध होता है नहीं होगा तो फिर आपको संबंध ज्ञान नहीं होगा इसे तर्क से सिद्ध करते हैं उसका प्रत्यक्ष नहीं क्या चीन वो स्वयं एक प्रत्यक्ष ज्ञान है किंतु उस जैसे हम कहते हैं सभी कल्पक ज्ञान हमको घट ज्ञान हुआ सविकल्प का ज्ञान ये जो सविकल्प का ज्ञान हुआ घट ज्ञान इस ज्ञान का फिर ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान किंतु ये जो व्यवसाय ज्ञान है उसको हम सविकल्प का ज्ञान कहते हैं तो हम अभी जो निर्विकल्प का सविकल्पक कहते हैं एक निर्विकल्प का एक व्यवसाय ज्ञान तो जो सविकल्प का है वो स्वयं ज्ञान है किन्तु उसको विषय करने वाले और एक अनुव्यवसाय आता है इसी प्रकार की जो निर्विकल्प है वो स्वयं के ज्ञान है जैसे सभी सभीिकल्प का स्वयं में ज्ञान है निर्विकल्प का स्वयं में ज्ञान है कि सभी कल्प को विषय करने के लिए और एक ज्ञान आता है ये निर्विकल्पकों को विषय करने के लिए और एक ज्ञान नहीं आता है ये दोनों में अंतर है कि दोनों ही ज्ञान है निर्विकल्प ज्ञान का अनुव्यवसाय नहीं होता तो ये अनुव्यवसाय नहीं होता और जो सविकल्प का ज्ञान ये किसके द्वारा देखा जाता है मानस प्रत्यक्ष होता है अनुव्यवसाय ज्ञान भी मानस प्रत्यक्ष है मेरे को अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ कैसे पता चला मन के द्वारा दिखता है कितु निर्विकल्प ज्ञान मानस प्रत्यक्ष भी नहीं है कल तर्क से सिद्ध करते हैं ऐसा ही कि होना पड़ेगा अच्छा न्यायबोधिनी में तल तो लक्ष्य होते हैं तत्न इस प्रकार का मीति प्रकारता शून्य ज्ञानत्व एवं निर्विकल्पकत्व प्रकारता शून्य प्रकारता नहीं है निर्विकल्पक अच्छा नयायिक लोग कहेंगे ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जिसमें कोई विषय नहीं रहेगा निर्विषय कोई ज्ञान नहीं है वेदांति लोग जैसा कहेंगे निर्विषय ज्ञान तो इस प्रकार की या नहीं कहते वास्तविक वेदांतियों का कोई निर्विषय ज्ञान भी नहीं है वहां भी ब्रह्म विषय है ना तभी कहते हैं ना ये क्या कहते हैं पहले वृत्ति व्याप्ती है तो इस ब्रह्म मतलब भिन्न तो है ना विषय नहीं होता है किंतु ब्रह्म विषय है विषय होता है ब्रह्माकार है ना ज्ञान का आकार किसके द्वारा निरूपित तो होगा विषय के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति होती है किंतु विषय वहाँ भिन्न नहीं है ये अंतर होगा कि ज्ञान तो क्या चीज तो वो है किसके लिए ठीक है अर्थात यहाँ ब्रह्माकार है अर्थात ये ज्ञान का विषय ब्रह्म है ऐसे भिन्न नहीं है यहाँ भिन्न है ना लेकिन निर्विकल्प ज्ञान में हाँ मतलब ये लोग कहते हैं कि हाँ अर्थात ये आत्मा से वो भिन्न है वेदांति लोगों का जो ज्ञान मतलब जो निर्विकल्प है कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति है तो वो निर्विकल्प का ज्ञान कहेंगे वहाँ अर्थात तो और कोई ज्ञाता और विषय ये दो वृद्धांत तो का अलग नहीं होते हैं यहाँ की दो अलग हैं आत्मा में निर्विकल्प का ज्ञान होगा ये अलग है निर्विकल्प का ज्ञान का विषय यहाँ ये विशेष प्रकार और ये नहीं होंगे किंतु आत्मा से अलग है अलग चीज एक किंतु होता है न्याय का मत में नहीं है ना उसका और एक विषय रहेगा किंतु मतलब वो स्वयं विषय नहीं बनेगा किंतु उसका एक विषय रहेगा अभी आप क्या कहती है उसका विशेष नहीं है उसका प्रकार नहीं है उसका संबंध नहीं है ये ज्ञान ये तीनों को विषय नहीं करता अगर तीनों को विषय नहीं करता है तो फिर ये ज्ञान किसी विषय करता है निर्विषय ज्ञान होगा नहीं क्योंकि कुछ न कुछ विषय होना पड़ेगा इसलिए लोग कहते हैं निर्विकल्प के थे, चतुर्थी विशेषता स्वीकृत है तीन विशेषता हो गए एक विशेषता एक प्रकारता एक संसर्गता ये तीनों विशेषता वहाँ नहीं है और चतुर्थी विशेषता ये क्या है टिप्पणी में विचार करेंगे न तो त्रिविध विशेषता मध्य काफी तत्र अस्त ये जो तीन सभी विकल्प के ज्ञान में विषयता होते है वहाँ नहीं है अतः तो विशेषता शून्य ज्ञानत्म संसर्गता शून्य शून्य ज्ञानत्व इत्यपि लक्षण संभवती ये भी लक्षण हो जाएगा विशेषता तो भी नहीं है संसर्गता भी नहीं है और प्रकारता भी नहीं है किंतु एक विशेषता रहेगा वो चतुर्थी विशेषता ये चतुर्थी विशेषता क्या है एक नंबर टिप्पणी देखिए घटव भूतलम सबिकल्प के ज्ञाने अभी घटवत भूतलम ऐसे सविकल्प का ज्ञान हुआ अभी प्रकार कौन बनेगा घट और विशेष्य संसर्ग कौन है संयोग सविकल्पक ज्ञाने घट निष्ठ प्रकारताख्य विषयता घट में प्रकारता आ गया प्रकारता प्रकार विषयता तीन विषय विषय हो गया विषयता घट में जो विषयता रहा उसका नाम हो गया प्रकारता तो ये घट में प्रकारता क्यों आ गया किसके चलते है? ज्ञान के चलते ज्ञान हुआ तभी आया ये कहते है की घट सभी सविकल्प को ज्ञाने घट अनिष्ठ विषयता का निरूपक निरूपक कौन हुआ ज्ञान ज्ञान ज्यान ज्ञान में निरुपकत्व आ जाएगा आया और संयोग निष्ठ संसर्गताख्य विषयता संयोग में ये संयोग संसर्ग है उसमें रहेगा संसर्गता नामक विषयता संसर्गताख्य बहुब्री है संसर्गता आख्या ऐसे विषयता उसका निरुपक। निरुपक कौन हो जाएगा ज्ञान ज्यान ज्ञान में आ जाएगा और भूतल अनिष्ठ विशेषताख्य विषयता उसका निरूपकत्व निरूपक आ जाएगा ज्ञाने च वर्तते ये सभी विकल्प का ज्ञान में हो गया और घट इति निर्विकल्पक ज्ञाने विशेषण विशेष्य भाव निरूपकत्व विरहत ये ज्ञान में कोई विशेषण विशेष्य भाव का निरूपक ये नहीं बन रहा है विरहत त्रिविध विषयता निरूपक ये ज्ञान ये त्रिविध विषयता का निरूपक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ विषयता रहे नहीं तो मतलब रह नहीं पायेंगे उस ज्ञान ये निरूपक नहीं हुआ किंतु निर्विषयक से ज्ञानत्व एवं असंभवी निर्विषय ज्ञान तो नहीं होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा अतः त्रिविध विषयता भिन्न तीनों विशेषता से अलग और एक विशेषता वो क्या है कहते हैं विषय निष्ठा विषयता विषय में एक विषयता रहेगी तो अभी विषय निर्विकल्प ज्ञान का विषय कौन बन रहे घट भी बन रहा है और भूतल बन रहे ये दोनों में एक विशेषता रहेगा ये तीन विशेषता नहीं हुआ किंतु एक विशेषता रहेगा तो कहते हैं वो विषयता विषय निष्ठा वो क्या है ज्ञानीय विषयता अर्थात ये ज्ञान के चलते विषयता आया जैसे तो तो उनमें भी तो ज्ञान के चलते विषयता आता था उनका निरूपक ज्ञान ही था ना तो कहते कि ज्ञान उनका निरूपक था उसमें वो चीज तो है ज्ञान उसका निरूपण कर दिया अर्थात तो ज्ञान वहां व्यंजक बन गया इस प्रकार के मान लिया मतलब उसमें ए... घट में प्रकारता भूतल में विशेषता संयोग में संसर्गता ये ज्ञान आकर के उसका व्यंजन कर दिया इस प्रकार की कही और यहाँ क्या निर्विकल्प ज्ञान में क्या करता है कहते हैं उसमें कुछ नहीं है कि ये आके व्यंजन कर पाएगा तो ये क्या क्या कहें स्वयं एक विषय था उसमें डाल दिया क्या है कि ज्ञानीय विषय जो की वो तीनों नहीं है थोड़ा अंतर है मतलब ज्ञान उसमें एक विषय बनाया और वो जो अभी ज्ञान है जिसको विषय बना वो बाकी किसी के साथ संबंध नहीं है वो किसी अर्थात तो असंग है दूसरों के साथ इसलिए केवल ज्ञान के चलते उसमें विषयता आता है किंतु घट में जो प्रकारता आया उसके चलते ज्ञान निरूपक हुआ और भूतल उसके लिए हेतु बना घट में आने के लिए प्रकारता आने के लिए भूतल हेतु है ना ज्ञान उसका निरूपक हो गया यहाँ किन्तु घट में जब हम निर्विकल्पक विषयता डालते हैं तब भूतल इत्यादि कोई हेतु नहीं है संसर्ग कुछ नहीं है उसमें केवल ज्ञान ही जो उसका निरूपक बनता है कहते हैं इसी के चलते वो उसमें विषयता डालता है अर्थात ज्ञान घट को ग्रहण करता है भूतल संयोग निरपेक्ष होकर के ग्रहण करता है तो जो ग्रहण करता है वो विषय बनता है तो इसलिए ज्ञान उसमें एक विषयता डालता है ज्ञान निरूपक बनता है ज्ञान है बनता किंतु उसमें वो मतलब भूतल अथवा संयोग निरपेक्ष होकर के निरूपक हो रहे हैं वहां उसको सापेक्ष करके निरूपक हो रहा था या निरपेक्ष होकर के निरूपक हो, हो रहा विषयता डाल रहे हैं तो इसको कहते हैं ज्ञानीय विषयता सा चतुर्थी तो निरूपक ज्ञानत्व निर्विकल्पक तो ये जो ज्ञानीय विषयता इसका निरूपक हो जाएगा ज्ञान ये इस प्रकार के ज्ञान को कहेंगे निर्विकल्पक ज्ञानम अच्छा न् ज्ञानीय अर्थात तो ये प्रत्यय हो जाने से तस् इदम अर्थात ज्ञान से मतलब ज्ञान ही वह हेतु बना उसमें विषयता डालने के लिए इसको कहेंगे ज्ञानीय विषयता मदीय गृह कहते है ना तो जैसे कहते हैं इसी प्रकार ज्ञान भी अच्छा अभी पूर्व पक्ष कह रहे है कि तो हो गया अभी एक हो गया ज्ञान ए एक हो गया जो विषय घटो और अभी उसमें ज्ञान क्या डाल दिया ज्ञानीय विषयता डाल दिया एक हो गया घटो उसमें हो गया कि विषयता तो अभी घटो हो गया धर्मी और धर्म कौन हो गया ज्ञानी विषयता धर्म धर्मी दो हो गए दो हो गया तो उनका बीच में संबंध हो आ जाएगा आने से तो फिर तो ज्ञान सभी विकल्प ही हो गया पूर्व पक्ष कह रहा है ननु तथापि भी चतुर्थी भी चतुर्थी विषयता और विषय विषय यो हो दो हो गया दो कौन कौन हुआ विषय चतुर्थी विषयता ये हो गया धर्म और विषय ये हो गया धर्मी तो ये चतुर्थी विषयता विषय यो हो धर्म धर्मी भाव हो गया ये दोनों में इसको अवगाहन करता है निर्विकल्प ज्ञान तो होने से इसमें तो ये धर्म धर्मी धर्म धर्मी यही प्रकार और विशेष्य बनते हैं अभी आ गया इत सिंत कहता है कि न स्वनिरूपितयान विषय अभाना पद से ज्ञान ज्ञान निरूपित विषयताया ज्ञान निरूपित तो जो विषय अभी घट में ज्ञान निरूपित तो विषयता आया ये जो विषय अभी ये भूतल अथवा संयोग के द्वारा निरूपित तो हुआ क्या नहीं, नहीं हुआ ऐसा जो निरूपित तो विषयता हुआ वो स्वस्मिन स्वस्मिन अर्थात स्वस्थ यहाँ सप्तमी का अर्थ तो स्वीय इस प्रकार अर्थ लगा लेंगे स्वस्थ विषयत्व न ज्ञान के लिए और विषय बनकर के भान नहीं होगा देखिये अभी था केवल घट घट निर्विकल्प ज्ञान का विषय बन रहा था तो कैसे कहेंगे कि उसमें एक ज्ञानीय विषयता डाल करके घट विषय हुआ और ये जो घट को विषय कर रहा है ये घट भूतल और संयोग निरपेक्ष होकर के विषय बन रहा है अभी ज्ञान के चलते उसमें आ गया विषयता तो ये जो स्वनिरोपित तो विषयता हुआ ये अभी ज्ञान के लिए विषय नहीं बनेगा ज्ञान के लिए घट विषय बन रहा है ज्ञान अभी घट में विषयता आया ये विषयता ज्ञान के लिए विषय नहीं बन रहा है ये नहीं बन रहा है जैसे जब घट सविकल्प का ज्ञान का विषय बन रहा था अभी वो घट में प्रकारता आया था भूतल के चलते सविकल्प का ज्ञान घट को ग्रहण करने का समय में उसका प्रकारता का भी ग्रहण कर लेता था ये प्रकार है इस प्रकार ग्रहण करता था तो घट ज्यान को ग्रहण किया घट में होने वाला प्रकारता का भी ग्रहण किया किंतु निर्विकल्प का ज्ञान जो होता है वो घट को ग्रहण करने का समय में उसमें जो विषयता या ज्ञानीय विषयता उस ज्ञानीय विषयता को ग्रहण नहीं करता है नहीं करता है तो फिर किसको ग्रहण करता है केवल विषय को ग्रहण करता है तो केवल वो विषय को ही ग्रहण किया तो निर्विकल्प हो गया उसमें विषयता को ग्रहण नहीं करता है तो क्यों? कहते हैं वो विषयता स्वनिरूपित है स्वनिरूपित विषयता स्वग्रहण नहीं करेगा इस प्रकार के नए आयोगों का नियम निर्विकल्प का ज्ञान होता है इस तर्क से सिद्ध करते हैं आपको होना पड़ेगा नहीं तो सभी कल्प का ज्ञान नहीं होगा अगर हमको इस प्रकार हो तो उसके लिए फिर उपाय खोजेंगे कैसे होता है तो उसका ज्ञान ही नहीं होता है निर्विकल्प ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है अगर निर्विकल्प ज्ञान का ज्ञान होगा तब तो हम उसके लिए उपाय खोजेंगे कि यह ज्ञान किस उपाय से होता है निर्विकल्प ज्ञान का अगर एक अनुव्यवसाय होता था वो नहीं होता है तो निर्विकल्प ज्ञान केवल एक होता है ऐसा होकर तो होता है कैसे कहें चक्षु का सन्नीकर्ष हो गया हो जाएगा तो होता है निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं नहीं एक है, लोग स्वीकार करते हैं चर्कों तो के मत में जो ज्ञानी होता है पदार्थों को सब अलग अलग जान लिया धर्मा धर्म उसका सब नाश हो गया उनको आपको घटोभुतल ज्ञान होता है ना आपको निर्विकल्प क्या ना है न्याय में निर्विकल्प का ज्ञानी होना सरल है योग में थोड़ा कठिन है वेदांत तो और थोड़ा कठिन है न्याय में बिल्कुल सरल है <laughs> जो ही पढ़ लेगा वो निर्विकल्प ज्ञानी हो जाएगा न्याय देखिए आगे और विचार दिया है स्वस्मिन विषय तेना ऐसा एक लौकिक दृष्टान्त तो देख सकते हैं जैसे कोई एकदम दरिद्र था उसको कोई बहुत बड़े धनी है कि उसको कोई मतलब दो चार करोड़ दे दिया और थोड़ा धनी हो गया और जो दिया उसके पास मान लीजिए कि कोई बिलियन डॉलर मतलब वो तो कोई हजार को लाखों करोड़ था वो उसको कोई दस बीस दे दिया तो जिस समय में वो व्यक्ति मतलब बड़ा धनी इसी को जब देखता है उसको देखता है कि इसके पास थोड़ा धन है किन्तु उसको धनी ऐसा देखेगा क्या तो ये लौकी का तो देने के लिए जैसा कहता है अर्थात इसी प्रकार की ज्ञान और विषय को ग्रहण करने पर भी उसमें जो विषयता है नहीं देखेगा क्यों? वो विषयता स्वजन्य है इसलिए उसको नहीं देखता है पता तो तो ये क्या ये नहीं है इस प्रकार के केवल लौकिक थोड़ा बुद्धि में बैठ जाए इसलिए कह दिया अभी कहते हैं स्वनिरूपित तो विषयता या स्वस्मिन विषय अभानात नहीं होने से अभी केवल के विषय मात्र का ही भान हुआ विषयता का भान नहीं आया था न क्षति अर्थात निर्विकल्प का हानि नहीं हुआ निर्विकल्प ही रहा ये एक समाधान दिए दूसरा दूसरा है कि यथवा तादृश विषयता विषययो हो पूर्व पक्ष अभी शंका दिखाया था कि घट और घट में ज्ञानीय विषयता दो हो गए तो दो होने से तो अभी ये कल्प हो गया सिद्धांत कहता है कि तादृश विषयता और विषय ये दोनों सविकल्प होने पर भी घट भूतल और निर्विकल्प के बाध का भावत। घट को अर्थात तो, घट और भूतल ये दोनों निर्विकल्प ज्ञान में ये कोई बाधा नहीं करेंगे अभी घट का भी ग्रहण किया घट का विषयता को भी ग्रहण किया ये दोनों मिलकर के कहते हैं ये दोनों मिलकर के सभी विकल्प हो गए तो अभी घटका निर्विकल्पकत्व तो का कोई बाधा नहीं है कैसा नहीं है उसके लिए कहते हैं निर्विकल्पकत्व से तत्द विषय अवच्छेदन अव्याप्य वृत्ति अभी ये जो निर्विकल्पक ज्ञान हो रहा है घटका ये निर्विकल्पक ज्ञान घटका हो रहा है और निर्विकल्प का ज्ञान विषयता का हो रहा है निर्विकल्प का ज्ञान भूतल का हो रहा है निर्विकल्प का ज्ञान भूतल अनिष्ठ विषयता का हो रहा है ये सब अव्याप्य वृत्ति अर्थात निर्विकल्प ज्ञान में जितने पदार्थ पदार्थार पदार्थ आगे आगे घट घट अनिष्ठ विषयता भूतल भूतल विषयता ये चार आगे ये चार अगर व्याप्य वृत्ति हो जाएंगे अर्थात जब भी होगा तो चारों साथ में रहेंगे ऐसा अगर रहेगा कहेंगे ये तो सभी विकल्प का ही हुआ कहेंगे किंतु कहते हैं ये जो निर्विकल्प ज्ञान अव्यापी वृद्धि अर्थात किसी के साथ कोई संकीर्ण नहीं है दोनों को मिला करके आप सभी विकल्प को कह सकते हैं यथवा अगर ये दोनों को लेते हैं ये दोनों मिलकर के स विकल्प को हो मतलब घट घट में रहने वाला विशेषता मिलकर के सभी विकल्प को हो किंतु ये सभी विकल्प का जो घटक हुए चार ये चार सब निर्विकल्प का है क्यों चार निर्विकल्प है क्यों तो यहाँ चार बोल करके दिया नहीं अर्थात तो विचार करने से ऐसा लगा थोड़ा नहीं तो पूछ करके स्पष्ट करेगा तो ये कहते हैं कि हमको घटो और भूतल का ये जो ज्ञान होता है तो अर्थात निर्विकल्प का ज्ञान अव्यापी वृत्ति कहने का अर्थ है ये दूसरों के साथ ये संबंध ये नहीं होने वाला है व्यापी वृति अर्थात ज्ञान में वो सर्वत्र रहेगा सर्वदा रहेगा यहाँ व्यापी वृत्ति था काली का, का व्याप्य अर्थात जब भी आपको घट ज्ञान होगा उसके साथ विषयता ज्ञान होगा ही होगा ऐसे करने से व्यापी वृत्ति जैसे आप घट को देखेंगे तो रूप का ज्ञान होगा तो कहते हैं रूप उसमें व्यापी वृत्ति है ऐसा नहीं कि घटका एक अंश में रूप ज्ञान हुआ दूसरा अंश में नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा इसे कहते हैं व्यापी वृत्ति वहां तो का व्यापी व्यापिका यहाँ कालिक व्यापिका कहा जाए जो सभी कल्प का ज्ञान होगा उसमें निश्चित रूप से जब भी आपको विषय का ज्ञान आएगा विशेष का ज्ञान उसके साथ विषयता का ज्ञान भी, भी आएगा विषय के साथ विषयता का आएगा सिद्धांति कहते हैं कि विषय विषयता ज्ञान दोनों जो मिलेंगे तो सभी विकल्प को हो किंतु तो उसका जो घटक रहा विषय ज्ञान वो दूसरे के साथ मिश्रित तो नहीं है नहीं होने से निर्विकल्प अर्थात वो अव्यापी वृत्ति है दूसरों के साथ संबंध नहीं करने वाला है घटक इस प्रकार हो जाएगा किंतु अभी वहां विशेष्यता भी है विशेष्यता को भी ये ग्रहण करता है कहता है उसको भी कहेंगे निर्विकल्प मानने से कोई भी हानि नहीं है उसका भी ज्ञान हो रहा है इसका भी ज्ञान हो रहा है दोनों मिलेंगे तो स विकल्प नहीं मिलेंगे तो निर्विकल्प का कैसे हुआ जैसे ही आप घटो भूतलो दोनों अगर मिलते हैं तो सब विकल्प को कहते हैं इससे पहले आप घटो का और भूतलों का निर्विकल्प को कहते हैं कहते हैं इसी प्रकार के घटो और विषयता ये दोनों भी मिलने से सब विकल्प होंगे तो ये जब नहीं मिलेंगे तो ये निर्विकल्प को नहीं मिलेंगे क्यूँ कहते व्यापक वृत्ति अर्थात ये काली का अर्थात ये, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे ही रहेंगे अर्थात ये दोनों मिलकर के ही ज्ञान होंगे ऐसा नहीं है अव्यापति वास्तविक तो जब होगा घट गया ज्ञान तो विषय उसमें ज्ञान होगा भी किन्तु अव्यापति कहने का अर्थ है कि केवल एक को ग्रहण कर पाएगा जैसे कहते हैं ना कि अव्यापति का उदाहरण देते हैं कपि संयोग वृक्ष में कपि संयोग है वो अव्यापति अर्थात नीचे अंश में कपि संयोग नहीं एक देश में रहा एक देश में नहीं अर्थात कपि के विशिष्ट वृक्ष को, को ग्रहण कर लिया इसी प्रकार की केवल घट को ग्रहण कर लेगा विषयता को अलग ग्रहण करेगा इस प्रकार की अर्थात ये अव्याप्रृत्ति माना जाएगा तो मानने से आप वृक्षों को ग्रहण करते हैं और कपिशयोग को भी ग्रहण करते हैं इसमें ग्रहण करते हैं तो किंतु फिर भी कहते हैं कपि संयोग अव्यापति है क्यों कहेंगे आप तो वृक्षों को ग्रहण करते हैं ना तो वृक्ष में कपि संयोग फिर भी आप कहते हैं एक देश में है वृक्ष ग्रहण करने पर भी एक देश में है इसी प्रकार की आप घटो और विषयता दोनों को ग्रहण करने पर भी घटो अलग विषयता अलग इस प्रकार की मानेंगे इस प्रकार की मानेंगे तभी जाकर के ये पंक्ति घटेगा तो यहाँ कि विषयता का निर्विकल्प ये होगा नहीं होगा थोड़ा और स्पष्ट करेंगे थोड़ा आप लोग बात करिए तो ज्ञान ज्ञान निरूपित विषय था, था। न ज्ञान तो में, तो। में नहीं घट में विषय था स्वनिरूपित तो विषय था ज्ञानीय विषय था कहना रहेगा घट में उसका, उसका निरूपक हुआ ज्ञान ज्ञान का विषय घट बना विषय था घट में रहेगा ज्ञान में विषयता था नहीं निर्विकल्पक तत्त विषय अवच्छेदन अव्याप्य वृत्ति तत्त विषय अर्थात जिस समय वास्तविक उसको पूर्व क्षण में घट भूतल का सविकल्पक ज्ञान होने का पूर्व क्षण में घट भूतल का निर्विकल्पक ज्ञान पूर्व क्षण में दोनों ज्ञान आएंगे और ये समूहालमन ज्ञान होगा निर्विकल्प होगा तो उस ज्ञान में घट अलग रहेगा भूतल अलग, अलग रहेगा घट में विशेषता भी है भूतल में विशेषता भी है वो भी सब ज्ञान का विषय बन रहे हैं किन्तु अलग अलग होकर के सब रहेंगे होने तो से अभ्यापक रि अर्थात सबको मिला करके लेगा ऐसा बात नहीं है तो संख्या तीन तीन नहीं है ना हाँ दो है तो ज्ञान का विषय क्योंकि क्यों भूतल और ज्ञान का विषय बनते हैं तो उसमें विषय तो आ जाएगा नहीं है तो ये ज्ञान का विषय घट भूतल है ना तो जो विषय बनेगा उसमें विषय तो आएगा इसमें शंका आपका क्या है ये हमको स्पष्ट नहीं हो रहा। स्वपद से ज्ञान ज्ञान ना ना, ना एक ही ज्ञान अलग अलग ज्ञान होगा तो एक समय में एक ज्ञान होगा ना तो पहले घट का निर्विकल्प ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में भूत का निर्विकल्प का ज्ञान होगा और तृतीय क्षण में दोनों का संबंध ज्ञान होगा ये ऐसा नहीं और पूर्व क्षण में ही दोनों का ज्ञान हो जाएगा निर्विकल्प दोनों का ज्ञान होगा अरे ज्ञान वृत्ति होने से ये दोनों किसी के साथ संबंध नहीं है दोनों विषय में होता है ना न कहता है जो घट ना घट वत नहीं है वो वत होने से तो संबंध आ गया ना और संबंध नहीं हो रहा है अलग अलग ग्रहण बन रहेगा सब विकल्प बन जाएगा वो विषय बन रहे निर्विकल्प का ज्ञान घटक भूतल संसर्ग संसर्ग जब दिखा देंगे तो वो सभी विकल्प को हो गया तो क्यों इसमें प्रकार आ गया ना तो संसर्ग है किंतु तो ग्रहण नहीं हो रहा है में क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि संबंध ज्ञान से पहले संबंध ज्ञान होना पड़ेगा इसलिए कहेंगे कि नहीं हो रहा है तो हम तो जब भी देखते हैं हमको तो संबंध के साथ हो जाता है कहते हैं उससे पहले होता है आपको पता नहीं चलता क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है अगर हो जाता हम कह देते हमको एक निर्विकल्प ज्ञान हुआ वो होता नहीं शंकर शंकर्यशवराय